सब जगत आत्म अनुभव स्वरूप है क्योंकि यह आत्मरूप है जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है सो आत्मा में अव्यक्त रूप है हे राम परम सिद्धि आत्मपद है जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह दूसरी सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो ज्ञानवान को सब पदार्थ मृगतृष्णा के जल से लगते हैं मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से ऊपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो वह उसको करता है परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भरमता रहा पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही अपनी संवित में जगत स्थित है उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेश से जलता है ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में सोर्ण दिया और फिर ले लिया और इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है परंतु हँसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हँसता है जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे तब वह हाँ जलतों को देखकर कर हंसता है वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर कर आत्मरूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर कर हंसता है अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है हे राम, यह जो आत्मतत्व परमानंद स्वरूप है उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब दोष रूप है और सिद्धि आदि जितनी क्रिया है वे संसार का कारण है जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं परंतु समुद्र में ही है समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य है परंतु है संसार में ही जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकल कर रूपी पार को प्राप्त होगा हे hey राम जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है तैसे ही जितने लोग दयालु लो दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं दया का स्थान ज्ञानवान ही है ज्ञानवान सबका हृदय है जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा है अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है जिसको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहाँ इष्ट पदार्थ दिखते हैं कल्पवृक्ष की सुंदर मंजरिया दिखती है जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियाँ तृण समान लगती है हे राम, जिसको आत्मा में अहम प्रती हुई है उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े वह पुरुष चाहे जैसे आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे उसको बंधन नहीं होता चाहे वह पाताल में चला जाए आकाश में उड़ता फिरे अथवा देशांतर में घूमता फिरे उसको न कुछ अधिक है और न कुछ न्यून है पहाड़ भी चूर्ण हो जाए तो भी वह चूर्ण नहीं होता यह तो चैतन्य पुरुष है शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश परम निर्मल अजर अमर और शिवपद है इससे ही राम ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ महारामायण था भगवान राम के गुरुदेव राम जी को निमित्त बनाकर मानव मात्रा का, मात्र का परम मंगल करने वाली आत्मविद्या का उपदेश दे रहे थे संसार है इसमें सरकने वाली लीला हो रही है इन सरकने वाली लीला को जो सत्ता स्पूर्ति चेतना देता है वह असरक आत्मदेव उस आत्मदेव को जानने की विद्या आत्मविद्या है इस आत्म विद्या को जानने के वेदांत शास्त्र और उपाय से नहीं वरदान से श्राप से या तपस्या से आत्म साक्षात्कार नहीं होता विचार से आत्म साक्षात्कार होता है तपस्या तो 60,000 वर्ष किया हिरणाकश्यपू ने हिरणपुर बनाया रावण ने किया सोने की लंका बना ली ले। लेकिन आत्मपद की प्राप्ति के बिना बाकी का सब पाया आत्म संतुष्ट नहीं हुए दूसरों को दुख देके भी सुखी होने की कोशिश करते हुए बड़े दुख को बुलाते लेकिन दूसरों को तब दुख हरने के लिए थोड़ा कष्ट भी सह लेते हैं आत्मभाव से सबका मंगल चाहते हैं। उनका दुख या कष्ट भी संतोष, आत्म, आत्म शांति देता है आत्मानस स्वामी यहाँ से मैं स्पूरित होता है संतुष्टि के बिना व्यक्ति देखकर, कर सूंघ सुनकर, भोगकर थोड़ी देर के लिए भले संतुष्ट हो जाए लेकिन फिर वही का वही ओम शांति शांति शांति आदि भौतिक विघ्नों से शांति प्राकृतिक आदि देविक विघ्नों से शांति आध्यात्मिक माना मानसिक शांति ये शांतियाँ तो आती जाती हैं। लेकिन आत्मज्ञान से परम शांति मिलती लब्धवा ज्ञानम परम शांति मची ऋणाधिक्षति आत्मज्ञान से परम शांति की उपलब्धि होती परम शांति जिसने पा ली उसने सब कुछ पा लिया बंद कर दे दरवाजा पा ली उसने सब कुछ पा लिया परम शांति के बिना जो कुछ भी पाया थोड़े दिन के लिए संतोष होगा मकान है तंदुरुस्ती है लेकिन आयुष्य नष्ट हुआ सब नष्ट हुआ फिर जन्म न मरने के चक्कर में भटकता रहेगा क्योंकि जीव का असली स्वरूप परम शांत है दिन में कितना भी सफलता मिले धन संपदा मिले सब को भूलकर रात को नींद में शांत होता है नींद की शांति शरीर की थकान मिटाती मन की लेकिन जीव की फिर वो दौड़ धूप दो, दूसरे दिन चालू हो जाती तो जीव का मूल स्वरूप आत्मा है जैसे तरंग का मूल स्वरूप पानी ऐसे जीव का मूल स्वरूप सत्य चित्त आनंद ब्रह्म है वो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव थोड़ी देर के लिए दुख मिटाया दुख मिटता नहीं सुख से दुख थोड़ा छुपता है दबता है सुख आता है दुख दबता है फिर समय पाकर सुख जाता है तो दुख और उभरता है दुख जाता है तो सुख दे जाता है सुख जाता है तो दुख दे जाता है जीव बेचारे तमाचे खा खा के ज़िंदगी पूरी कर लेता है कभी सुखी कभी दुखी कभी ऐसा कभी ऐसा कभी जवान कभी बच्चा अंत में मृत्यु फिर से बच्चा शिशु किशोर, जवान खोला कर फिर मृत्यु तो रामायण कार ने बताया बिना रघुवीर पद जीव की जर्नी न जाए रघुवीर पद मतलब आत्म परमात्म पद के बिना ये जीव की जलन नहीं जाती तपन नहीं मिटती नारद जी ने कहा संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध संसार के तीन तापों में तपते हुए व्यक्ति के लिए परमात्मा योग परम औषध है तो किसी को शारीरिक तकलीफ़ किसी को मानसिक तकलीफ़ किसी को प्राकृतिक तकलीफ और जन्म मरण की तकलीफ़ तो सब के पीछे लगी है तो जन्मता है दिखता है बढ़ता है बीमार होता है वृद्ध होता है मरता है ये छे क्लेश शरीर के साथ लगे चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो पठित हो अनपढ़ तो भूख प्यास ठंडी गर्मी ये सब उर्मियाँ भी लगी हैं तो सरकने वाला शरीर सरकने वाला संसार को मैं और मेरा मानता है असरक आत्मा को असरक परमात्मा को मैं और मेरा नहीं जानता तब तक सब कुछ उसका पाया हुआ सब कुछ जाना हुआ उसको दुखों से नहीं बचा सकता है एक से एक ऐश्वर्य है एक से एक बड़ी उपलब्धि है जैसे 10 बीस हजार का कमाने वाले की जगह पे वो पचास हजार कमाने लगता समझता भी मैं पहले से अच्छा हूँ लेकिन पूरी संतुष्टि तृप्ति नहीं होगी पचास हजार वाला भी पाँच लाख रुपया कमाता है ऐसे कई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या आई ये वो है पाँच लाख वाला दो करोड़ का पैकेज कमाता है साठ लाख में से दो करोड़ हो गए अरे पच्चीस पच्चीस करोड़ वाला जिनको मिलता है आमदनी लाख लाख करोड़ रुपए की जिनकी कंपनियां हैं ये लोग भी संतुष्ट सुखी नहीं होते उनसे तो बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास संपदा या सुविधा अधिकार होता है वो भी बेचारे पूरे संतुष्ट सुखी तृप्त नहीं होते उन सारी धरती का राज्य मिल जाए एक व्यक्ति को और संपदा फिर भी अपने पूर्ण स्वभाव को पाए बिना पूर्ण तृप्ति शांति नहीं मिले धरती का राज मिल जाए उससे तो सौ गुना सुख गंधर्वों को है गंधर्वों से सौ गुना सुख देव गंधर्व आजानु गंधर्व आदि कई बार बताया फिर इंद्र को तो सबसे ज्यादा सुख और सामर्थ्य है बारह मेघ उसकी आज्ञा में 30 करोड़ देवता उसके यशगान और उसके आदि ऐसा इंद्र भी आत्मज्ञान के बिना सुख के लिए नृत्य साधनों की पराधीनता में रहते पदम येपसव दीना शक्रादय सर्वदेवता आहो त्र स्थितो योगी हर्षम नोपजाए थे जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देवता अपने को कंगाल मानते ऐसे आत्मपद को पाया हुआ पुरुष के चित्त में अभिमान नहीं होता क्योंकि अभिमान तो दूसरे से होता है वो तो सब में गहरे में अपने आत्मदेव को जानता है तो एक से एक ऐश्वर्य है इंद्र का ऐश्वर्य है अष्ट सिद्धियों का ऐश्वर्य है धन का ऐश्वर्य है सत्ता है दुनियादारी के ज्ञान का प्रभाव का सौंदर्य का लेकिन ये सब जीर्ण शीर्ण होने वाले आत्मा ऐश्वर्य के आगे अष्ट सिद्धि नव निधि भी छोटी हो जाती तो जिसको आत्मज्ञान मिला आत्म शांति मिली उसको चक्रवर्ती राज्य इंद्रपद अथवा अष्ट सिद्धि नव निधि भी कुछ नहीं हनुमान के पास अष्ट सिद्धि थी नवनिधि थी छोटे हो जाते थे बड़े हो जाते थे अदृश्य हो जाते थे उड़ जाते थे भारी हो जाते थे हल्के फूल जैसे हो जाते थे ये अणिमा गरिमा लघिमा परिमा परकाष्ठ आदि सिद्धियाँ फिर भी हनुमान जी बुद्धिमान थे और राम जी की शरण गए राम जी की सेवा तत्परता से की राम जी प्रसन्न होकर हनुमान जी को आत्मज्ञान मिले इसलिए सीता जी को बताया तो सीता जी ने कहा कि राम हनुमान मैं ये प्रकृति हूँ सीता माना प्रकृति और राम जी पुरुष है इनकी सत्ता से ये सारा दृश्य जगह दिखता है इसका विस्तार होता है तो पंचभूत ये स्थूल शरीर है पंच भौतिक स्थूल शरीर है इसमें पांच प्राण है पांच ज्ञान इंद्रिया हैं पाँच कर्म इंद्रिया हैं मन बुद्धि चित्त अहंकारी उन्नीस तत्वों का इसको जानने वाला जो है वो चैतन्य राम है और जानने में आता है वो सीता प्रकृति ओम आऊ आ मैं स्थूल जगत का विस्तार ऊ में सूक्ष्म जगत का विस्तार म में कारण जगत तो विराट हिरणगर्भ और प्राज्ञ इन तीनों के मूल स्वरूप रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम सत्य हैं वही तुम हो स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत में कारण जगत स्थूल जगत से ये क्रियाकलाप होता है सूक्ष्म से चिंतन होता है मानसिक इंद्रिया तो पांच कोश तीन अवस्था ये सब प्रकृति में है पांच कर्म इंद्रिय और मन ये मनोमय कोश पंच भौतिक शरीर ये अन्नमय कोश पांच प्राण और मन ये प्राण मय कोश पांच ज्ञान इन्द्रिया और बुद्धि ये विज्ञान मय कोश और कुछ नहीं जाना था आनंद से सो गया था ये अविद्या उपहित चैतन्य आनंदमय कोश ये तो पंच पंचकोश तीन अवस्था इन सब के बदलाव के बाद भी जो रहता है इन सभी को जो सत्ता देता है वो चैतन्य राम तुम्हारा आत्मा है ये साकार श्री राम दिख रहे हैं लेकिन तत्व रूप से श्री राम तो रोम रोम में सबका आधार अधिष्ठान है राम ब्रह्म परमारथ रूपा तो उस राम स्वरूप का चिंतन करो और अपने को श्री राम तत्व से अभिन्न मान एक राम घट घट में बोले वो जो चैतन्य राम है सबके घट में मैं मैं मैं मैं दूसर राम दशरथ घर डोले दशरथ का पुत्र होकर आए वो माया विशिष्ट तीसरा राम का सकल पसारा ये पांच भूत और ब्रह्मांड आदि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब चौथा राम सबसे न्यारा, तो चार राम हो गए लेकिन ये उपाधि से देखते हैं घड़े में आया आकाश घट आकाश मठ में आया आकाश मठ आकाश मेघ में आया आकाश मेघ आकाश और व्यापक जो आकाश है महाकाश वास्तव में ये उपाधियां देखने भर को है अभी भी सब महाकाश हैं ऐसे अभी भी सब राम ही राम है तो हनुमान हो मैं सीता हूँ ये लखन भैया है वो रावण मर गए वो कुंभकर्ण था वो ये था ये सब आकृतियां हैं जैसे जल में भंवर है झाग है बुलबुले हैं फलाना किनारा है फलानी खाड़ी है लेकिन है सब जल ही जल ऐसे ही है सब चैतन्य चैतन्य ऐसा अनुसंधान करने से द्वैत भाव शमन होगा आत्म विश्रांति मिलेगी जहाँ से स्पूर्णा हुआ वहीं पहुँच जाएंगे नहीं तो रावण को इतना वैभव था संतुष्ट नहीं आत्म संतोष, आत्म ज्ञान से होगा आत्म आत्मलाभा परम लाभम न विद्यते आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते आत्मसुख से बढ़कर से कोई सुख नहीं आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते आत्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं तो यही आत्मज्ञान की उपासना भले समय लगे लेकिन साठ हजार वर्ष वाला भी जख मार जाता है लेकिन ये तो 60 साल में भी साक्षात्कार हो जाए तो सौदा सस्ता है बहुत ऊंची बात है साठ साल की जरूरत ही नहीं है सन्यास उपनिषद में लिखा है कि ओंकार का जप करें, 120 माला है बारह हजार नीच कर्मों का त्याग कर देते एक साल के अंदर आत्मस्थिति हो जाती लेकिन है आज बुधवार की अष्टमी है जो लोग और जगह पर सुन रहे अथवा देख रहे उनको आज बुधवार की अष्टमी का फायदा लेना चाहिए ये 25 मई बुधवार अष्टमी मंत्र जप योग है फिर 6 जून का आता है पाँच जून रविवार पुष्यामृत योग आठ जून बुधवार की अष्टमी आएगी पंद्रह जून खग्रास चंद्र ग्रहण है रात्रि को ग्यारह बजकर बावन मिनट से जाग सके तो जागना पंद्रह जून की जो पूनम आएगी अब 15 जून की पूनम कहाँ होगी बोले फरीदाबाद में तो 14 और 15 तारीख दे दिए लेकिन दूसरी पूनम कहाँ होगी उसका विचार चल रहा है 13 और 14 सुबह तक अहमदाबाद वालों को दे दे एक दिन पहले करके अथवा तो 15 शाम से 16 तक दे दे ये विचार चल रहा है अहमदाबाद वाले सुनते होंगे और कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं बहुत जगह पर लोग सुन रहे हैं तो उनको और भी बताता हूँ ये प्रोग्राम हो गए हैं 28 तारीख को ऋषिकेश में साढ़े पाँच से आठ बजे शाम को कार्यक्रम होगा आज 25 है 26 27 दो दिन के बाद 29 तारीख देहरादून में होगा देहरादून वाले सुनते होंगे ड मैदान बड़ा मैदान है रविवार को सुबह साढ़े आठ से ग्यारह साढ़े ग्यारह और शाम को फिर चार से देहरादून में फिर तीस तारीख को टिहरी में होगा टिहरी में शांत एकांत कुट्या वहाँ से बद्रीनाथ का पहाड़ भी देखता है मौसम साफ हो तो केदारनाथ का भी देखता है ना हरिद्वार दिल्ली जैसी गर्मी है ना बद्रीनाथ जैसी ठंडी है टिहरी की जगह बड़ी भजन करने जा योग्य है फिर इकतीस तारीख उत्तर काशी में सत्संग है पहली तारीख गंगोत्री में दो तारीख़ पुरोला है उत्तरकाशी से 130 किलोमीटर पुरोला पहाड़ी इलाक़ा है फिर तीन तारीख नाहन में हिमाचल में चार तारीख सोलन में शिमला से चालीस किलोमीटर चंडीगढ़ के तरफ और चंडीगढ़ से अस्सी नब्बे किलोमीटर शिमला के तरफ शिमला और चंडीगढ़ के बीच बीच हैं जो भी समझो सोलन में आश्रम में अपना वहाँ सत्संग होगा मैदान में और आश्रम में भी दो हॉल हैं फिर पाँच और छ तारीख सुबह तक मंडी में होगा हिमाचल में मंडी है वो छः तारीख दस बजे के बाद कुल्लू मनाली कुल्लू छः तारीख सुबह नौ साढ़े नौ बजे से शुरू होगा सात दफा दस साढ़े दस हम पे जाएंगे हेलीकॉप्टर से मंडी करके पहाड़ों में तो हेलीकॉप्टर पंद्रह बीस मिनट में, में पहुँचा दें कारों में चार घंटे लग जाए फिर सात तारीख नादून में है आठ तारीख कांगड़ा में आठ तारीख पूरा दिन नौ तारीख सुबह थोड़ा सा छः से आठ करके साढ़े आठ नौ बजे छुट्टा फिर कांगड़ा के बाद आगे आगे गोरख जागे एक आध दो जगह चंडीगढ़ वाले जोर मार रहे हैं और दूसरे भी हैं लुधियाना के पास वाले तो हेलीकॉप्टर है तो दो घंटे उधर एक दो दिन चंडीगढ़ में करके चौदह और पंद्रह तो इतवार का 11 और 12 तारीख का प्रोग्राम चंडीगढ़ वाले जोर मार रहे हैं उधर जम्मू कश्मीर वाले भी जोर मार रहे हैं जम्मू कश्मीर वालों ने कहा घर से बाहर निकलते हैं तो आंखें जलती इतनी गर्मी हो रही कि प्रोग्राम चाहते तो है लेकिन गर्मी इतनी है कि क्या करें तो मैंने अर्जुन को बोला उनको बोलो चिंता मत करो अभी शाम को फ़ोन आया कि बस बातचीत हुई उसके बाद वहाँ बारिश हो गई ठंडा हो गया मौसम वहाँ ठंडा हो गया तो यहाँ भी तो बारिश हो गई मौसम ठंडा हो गया गर्मी है गर्मी है तो चिंता मत करो हजारों लाखों लोगों को गर्मी लगती तो लाखों लोगों को करदे पुकारता है गर्मी हटे जरा शीतलता हो प्राकृतिक व्यवस्था है जीवात्मा सत्य संकल्प ईश्वर से जुड़ा है अभी दे दे करते कितना यहाँ बारिश आंधी तूफान का विनोद लिया बरसात में अभी भी रिमझिम चल रही है आंधी तूफान वाली बारिश आई थी अब थोड़ी रिमझिम चल रही है। जो लोग देश परदेश में सुन रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह पर आश्रमों में सुन रहे हैं उनके लिए बोला कि ये आने वाले दिनों में प्रोग्राम है इस समय दुनिया के कई देशों में लाइन दे दी गई है वेबसाइट के द्वारा चीन जापान रशिया इटली अमेरिका पोलैंड आदि आदि जो बोलते हैं सब और हिंदुस्तान में भी कई जगह पर लोग सुन रहे हैं दुनिया के कई देशों में भी सुन रहे हैं और हिंदुस्तान में अहमदाबाद लाइन गई उसके द्वारा फिर सूरत बड़ौदा राजकोट आगरा ये इच 11 12 तारीख़ आगरा को भी दे सकते हैं मथुरा आगरा भालों को हैं वालों को भी दे सकते हैं और चंडीगढ़ वालों को भी दे सकते हैं लखनऊ गाजियाबाद कानपुर दिल्ली फरीदाबाद फरीदाबाद को तो दे चुके हैं 14 और 15 तारीख लुधियाना के से तीस किलोमीटर दूर कोई जगह है वो लोग चोर मारे हैं मलेर कोटला मलेर मलेर लुधियाना के पास और उसके बाद चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ वाले भी सुन रहे हैं अभी जयपुर निवाई जोधपुर वाले भी सत्संग सुन रहे हैं भोपाल वालों को भी गुरु पूनम की तारीख अभी जल्दी मिल जाएगी भोपाल का हॉल सत्संग हॉल बड़ा है लोगों को सुविधा रहेगी छिंदवाड़ा इंदौर रतलाम नासिक बम्बई उल्लास नगर पूना के लोग भी सुन रहे हैं अहमदा अहमदनगर एम्द औरंगाबाद नागपुर हैदराबाद भुवनेश्वर बेचारे ये उड़ीसा के लोग रह जाते हैं बाप रे इधर उधर का प्रोग्राम बनते बनते उड़ीसा वाला पीछे चला जाता है उड़ीसा वाले कितनी बार आए मैं गिन नहीं सकता उनको देखकर तो मैं द्रवित हो जाता हूँ ज्ञान देंगे लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है फिर आयोजकों को इधर वाले पटा लेते हैं उड़ीसा वाले बेचारे रह जाते हैं बेंगलोर अम्बाला और और भी कई जगहों पर लोग सत्संग सुन रहे हैं देख भी रहे हैं कई जगहों पर तो सत्य परमात्मा है जो सत है वो चेतन रूप है वह ज्ञान स्वरूप है उसी से सुख की अनुभूति होती है वो स्वयं सुख रूप है बिना ज्ञान के सुख नहीं होगा आँख ने कितना भी कुछ देखा लेकिन नींद गह रही है ज्ञान नहीं है तो सुख क्या होगा जीव ने जितना भी चखा तो सुख का ज्ञान अनुकूलता में सुख होता है प्रतिकूलता में दुख होता है लेकिन दोनों प्रकाशित होते ज्ञान से वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा है उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा का बार बार श्रवण करें और बार बार ध्यान अनुष्ठान तो डॉक्टर चाहे थोड़ा सर्टिफिकेट हो लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों से आगे निकल जाएगा वकील की चाहे छोटी सी प्रैक्टिस हो लेकिन बड़े बड़े वकीलों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म परमात्मा सबका सार है सत्ताओं, चेतनाओ सामर्थ्य का हाई बी पी ना ही हो लो बी पी ना हो हार्ट अटैक ना हो पति पत्नी के झगड़े हो तो मिट जाए शनिचर का ग्रह हो तो चला जाए वो मैं मंत्र देता हूँ वो मंत्र भी ब्रह्म है जैसे ओम ब्रह्म है ऐसे खम भी ब्रह्म है और कम भी ब्रह्म है ब्रह्म के वाचक हैं ओम ब्रह्म खम ब्रह्म कम ब्रह्म तो उन्नीस बीज मंत्र है जो लोग सत्संग सुन रहे हैं यहाँ के मेघ की गर्जना भी सुनते होंगे मारदे भाई मेघ राजा फटाका कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी विषय वासना वाला अभ्यास तो कई करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं और भगवत शांति भगवत ज्ञान भगवत प्रीति भगवत सुमरण का अभ्यास तो इस जन्म में मिला है तो अभ्यास की दृढ़ता जिसकी होगी उस उसी संस्कार के विजय होंगे इसलिए मैं जानबूझ के प्रयत्न करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक संस्कार पड़े दिव्य संस्कार पढ़े इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर आत्म प्राप्ति के अभ्यास में लग जाते और पा लेते थे किसी ने हम बोले मैंने 22 लाख की जॉब छोड़ दिया 22 करोड़ की जॉब भी क्या होती आत्म प्राप्ति के लिए इंद्र का वैभव भी क्या होता है बलि राजा राजपाट छोड़कर आत्म अभ्यास करने लगे और तो लोग खलल न पहुंचाए इसलिए बलि राजा ने अब मैंने पहले कही हुई कथा फिर से सुन लो बलि का इतना प्रभाव देखकर कर इंद्र ने उपाय खोजे बलि से युद्ध करने के तो युग युगांतर की कल्प कल्पांतरों की कथाओं में एक कथा ऐसी आती है कि इंद्र ने बलि को जीत लिया बलि का राज वैभव ये वो सब चला गया एक बलि एकाएक चले गए इंद्र ने देखा बलि कहाँ गया शत्रु है न जाने कब तैयारी करके फिर आ जाए तो बलि को ढूंढने के लिए इंद्र ने अपनी सारी कोशिशें की बलि मिला नहीं तो लोक में आखिर ब्रह्मा जी के पास गए इंद्रदेव ये योग वशिष्ट महारामायण के आधार पर आपको सत्संग कर रहा हूँ सुना रहा हूं ब्राह्मण बलि दिखता नहीं है जैसे लादिन को खोज खोज के अमेरिका के नाक में दम आ गया अभी कहीं 10-11 साल के बाद हाश हुई ऐसे बलि को खोजते खोजते इंद्र के नाक में दम आ गया और इंद्र के पास अमेरिका की खुफिया एजेंसी से भी बड़ी दैविक एजेंसियां थी ये तो स्थूल आँखों से खोजेगी वो तो ध्यान लगा के खोजे कहाँ है बलि तो मिल जाए उनको नहीं मिला बलि हो तब मिले ना तो ब्रह्मा जी से पूछा के बलि नहीं मिल रहे हैं ब्रह्मा ने कहा मैं बताता हूँ तीन आचमन लेके ब्रह्मा ने पद्मासन बांधा और ध्यानस्थ हो गए हम जी ने कहा बलि अब इस रूप जिस रूप में है उसको तुम खोज नहीं सकते हो मैं तुम्हें बलि कहाँ है वो बताता हूँ लेकिन बलि मारने योग्य नहीं है वो महान आत्मा बोले ब्राह्मण खाली उसको एक बार देखना है जिज्ञासा हो रही है कि हम इतना छान मारते देवता होकर भी धरती का राजा बलि हम नहीं खोज सके इस बात का खेद मिटाना है बोले बलि संकल्प करके गधे का रूप बनाए हैं अब कौन से गधे में बलि है ऐसा तुम खोजोगे तो मुश्किल है लेकिन बलि कहाँ होंगे कौन सा गधा बलि के रूप में बलि कौन से गधे के रूप में वो मैं लक्षण बता देता हूँ और वो गधे के रूप में लेकिन कैसी भी वाणी बोल सकते बलि की साधना है जितेन्द्रिय है संयमी ही है उदार है दानी है पूर्व काल में भले शराबी रहा लेकिन बाद में उसने साधना का अभ्यास करके बड़ी ऊंची अवस्था हासिल की तो जहां बस्ती न हो और खंडर हो अकेला ही गधा हो गधी साथ में न हो मेरे पास एक लड़का हनुमान जी का दर्शन करना है क्रिकेटर था मैं क्या छोड़ो मैंने, मैं लग गया तो लग गया आखिर मैंने उसको मंत्र दिया तो उस बोले बापू आप बोलोगे वहीं जाके अनुष्ठान करूँगा चलो मेरे पर छोड़ता है तो मैं कहा हरिद्वार जाके कर हरिद्वार में क्या तो थोड़ा थोड़ा आभास हुआ फिर मैं आया हरिद्वार में पूछा मैं तो बोले अभी तो आभास हुआ ऐसे ध्यान में आते हैं लेकिन रूबरू नहीं होते हैं फिर बोले रात्रि को दो बंदर आते हैं। उनको चने वने खिला तो मूँगफली पानी वानी पी के चले जाते तो मैं क्या ध्यान करो दो बंदर में अगर बंदरी बंदर आते तो यही के होंगे हनुमान जी बंदरी नहीं लाएंगे साथ में हुँ? अगर दोनों ही बंदर होंगे तो हनुमान जी और उनका कोई सेवक साथी होगा फिर ऐसे करते करते खूब तड़पे रोए तो बोले पीछे से सिर पे हाथ रखा बेटा रो मत रो मत तू तो करते जाओ ऐसे कई उसको छोटे मोटे चमकले हुए फिर वहाँ भीड़ भाड़ थी तो फिर मेरी कुटिया में कुटिया के पास में जो दूसरी कुटिया है मैं कुटिया कहूँ तो उसका मतलब मेरा रूम नहीं होता है रूम के आसपास जो कोई कुटियाएँ है होती हैं वो होता है तो उसमें रहा था। ऐसे कई अनुभव हुए थोड़े छोटे मोटे तो चिरंजीवियों में है हनुमान जी तो बोले बापू जी हनुमान जी जैसे सीरियल में देखा है यहाँ अभी जो चित्र ऐसे नहीं हैं वो तो बिल्कुल वृद्ध जैसे हैं और पतले से हैं दुर्बल से हैं और उनके रोम खूब सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं इधर बाउंड्री में टल रहे थे मेरे क्या बरसात है अंदर आ जाओ अंदर नहीं आठ ठंड लग जाएगी भिड़ मेरे, मेरे को नहीं लगती अच्छा मैं जाता हूँ तो आप अपनी जगह पे कहाँ रहते हो तो वो ध्यान में वो भी दिखा दिया पहाड़ी में कहीं बड़ा सुंदर वातावरण है झरने पे पानी पीते हैं बल लाते हैं भगवान को ध्यान लगा के भूख लगा के खाते हैं ये सब देखा कोई औषधि मसल के पीले ले देखो हमको ठंडी वी नहीं लगती सर्दी नहीं लगती तो ये चित्र में जैसे हनुमान जी दिखाते या राम जी दिखाते हैं मूल रूप में तो राम जी हनुमान जी ये तो अभी जहाँ जैसे होंगे वो कुछ ध्यान में अलग से दिखता ही लेकिन हनुमान जी दिखेंगे प्रसन्न होंगे तो यही कहेंगे कि बापू जो ओमकार की साधना बता रहे हैं जो आत्मज्ञान पाने के लिए मैं राम जी के चरणों में नाक रगड़ रहा था वो आत्मज्ञान तुमको मुफ्त में मिल रहा है उसको पाने के लिए क्यों नहीं लगते बोले हो बोले वो तो पाऊँगा लेकिन हनुमान जी सामने आ जाए सामने आ जाए जी क्या तो फिर करते रहो तो भगवान को साकार में अपना मन चाह भगवान को बुलाकर देख लिया फिर आप बोले क्या करें भगवान का मन चाहे भगवान को बुलाकर उनको परेशान ना करो खुद परेशान न हो वास्तविक में भगवान जो है उसके स्वभाव को जानकर अपना मलिन स्वभाव मिटा दो बस हो गया भगवान ग कई बार बताया है तो जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है जिसकी सत्ता से वाणी उत्फूरित होती है और सब मिटने के बाद भी जो अब मिट है वही तो भगवान अपना आत्मदेव है बाकी के भगवान तो आकृति वाले तुम्हारे मन से हर सुनकर जो तुमने माने वास्तविक भगवान तो व्यापक हैं और अंतरात्मा रूप में हैं तो भगवान ऐसे हो ऐसे मिलो ऐसे मिलो नहीं आप जैसे हो हमें स्वीकारो हो तो बलिराजा उसी भगवान के चिंतन में थे ब्रह्म चिंतन में तो गधे के रूप में थे इंद्र ने खोजते खोजते कई देवों को अनुचरों को लगाया तो एक उजाड़ जगह दिखी खंडे वहाँ एक गधा था इंद्र को खबर चली और इंद्र आए और खूब से बोले भली राजा क्या विचित्र रूप बनाया है देखो हमने खोज लिया है तुमको अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा राजा का वेश भी नहीं रहा गधे बन गए गधे वैसाखी नंदन बैल नहीं गधे हर हाँ किसी को डांटते हैं डांटना होता है तो बोलते तो तो गधा है बैल को तो खुश होगा क्योंकि शिव जी का नंदी है गधा तो शीतला का है ये शीतला नंदन कैसे बन गए वापस में सब दुखों की वही दवाई आगे का मंत्र आगे वा ले जाने बतौरी ठहराना ये बताओ कैसा है कैसी बीत रही है राज नहीं है जय जयकार करने वाले नहीं यशगान वाले नहीं सुख सुविधाएं नहीं कैसे दिन बीत रहे हैं और कैसे उजाड़ खंडेर घर में रातें बीतती होगी और के रूप में कैसी लाचारी होगी तब बलि ने कहा कि इंद्रदेव मत मत करो बलि का शरीर हो गधे का शरीर हो चाहे इंद्र का शरीर हो ये जीर्ण शीर्ण होने वाले हैं जो जीर्ण शीर्ण नहीं होता उस भगवान के चिंतन के लिए मैंने ये रूप बनाया अभी तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पास राज्य सत्ता और मैं एक लाचार मोहताज गधा हूँ अभी भी मैं तुम एक लात मार के महेन्द्रपुरी पहुंचा दूं, या तुम मिट्टी में मिला दू अपने संकल्प से दूसरा रूप बना लूँ लेकिन ये अभी हमारे युद्ध के दिन नहीं है और उनसे आखिर मिलता क्या है युद्ध करके जो पाओ वो छूट जाता है अब मैं अछूत का चिंतन करता हूं, कुछ पाना नहीं है वास्तव में जो मैं हूं उसी में मैं विश्रांति पाता हूँ गर्व मत करो भले ऐसे तुम्हारे जैसे इंद्र कितनी बार हो गया और मैं भी कितनी बार बड़े बड़े राजाओं राज्यों का धनी हो गया लेकिन ये सब मिल मिल के बिछड़ते हैं अपना आपा कभी नहीं बिछड़ता है मैं अपने आत्मा का अनुसंधान करने के लिए ऐसा घृणास्पद रूप बनाया हूँ ताकि कोई मिले ही नहीं कोई जुड़े ही नहीं चिंतन कर रहा हूँ बड़े बड़े ऐश्वर्यवानों को मरने के बाद रवरव नरकों में हमने देखा सुना बड़े बड़े धनी और बड़े बड़े सत्ताधीश और बड़े बड़े यशगान जिनका होता है ऐसे लोगों को नीच योनियों में हमने देखा सुना अब हमें किसी योनि में नहीं जाना है जो व्यापक ब्रह्म है चिरानंद स्वरूप आकाश से भी सूक्ष्म उस अपने पर ब्रह्म स्वभाव को जागृत करना जो सत स्वभाव है चेतन स्वभाव है आनंद स्वभाव है सभी प्राणियों का जो अपना आपा है मुझे उसमें जगना है आँखों से देख देख कर नाक से सूं सूंघ कर जीप से चख चख कर और और गंदी इंद्रियों से विकार भोग भोग कर तो कई युग बीत गए तृप्ति नहीं हुई मूर्खता ही बढ़ी वासना ही बढ़ी अपने को दुखों में ही डाला इसलिए मैं निर्विषय नारायण के चिंतन में हूँ नर नारी का जो अयन आत्मा है उसी के चिंतन में मैंने ये रूप बनाया इंद्र गर्व किस बात के करते हो आप ये शरीर नहीं हो और ये वैभव आपका पहले नहीं था तो बाद में भी नहीं रहेगा जो वस्तु पहले नहीं होती वो बाद में भी नहीं रहती लेकिन जो पहले था वो और बाद में रहता है वो अभी भी है आत्मा परमात्मा पहले था अभी भी है बाद में भी रहेगा लेकिन राज्य मेरे पास पहले नहीं था अभी नहीं है लेकिन मैं तो हूँ न तो मैं जो हूँ वो आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नानक हो से भी सत्य ये मैं विस्तार से अपने तरफ से कर रहा हूँ बलि ने नहीं कहा था नानक के पहले हो गए बलि लेकिन वक्ता को ये छूट होती है कि किसी भी प्रसंग को आगे पीछे की कथाएं में लाकर श्रोताओं को अच्छी तरह से समझ में आए तो वो झूठ नहीं माना जाता तो मली ने तो ऐसी सुनाई इंद्र को कि इंद्र ने का सारा विजय होने का जो गर्व था और मली गधे के रूप में है ऐसी जो हीन भावना थी इंद्र की आंखें खुल गई इंद्र ने कहा हे hey, राजा रेराज बलि महाराज आप मेरे तरफ से निर्भिक रही हैं मैंने आपका पता लगा लगा के जमीन आसमान एक कर दिया मैं तो विफल गया था आकर ब्रह्मा जी की शरण गया और ब्रह्मा जी ने बताया बलि ने संकल्प करके गधे का रूप धारण कर लिया आप भी संकल्प में कई रूप धारण कर लेते सपने में ऐसे योग शक्ति से अभी भी गिरनार में या कहीं शेर के रूप में साधु लोग धारण कर लेते लेकिन मैं सोचता हूँ कि मनुष्य रूप में फिर शेर बनने की क्या जरूरत है जहाँ है उसको जान लो। जो बनते हैं उनसे मेरा कोई विरोध भी नहीं है हम तो सब ठीक है लीला है तो आप चिंतन करें शेर के रूप में तो शेर के रूप में भी बन सकते हैं स्त्री अगर दृढ़ चिंतन करें तो पुरुष के रूप में भी प्रकट हो सकती है इस जन्म में भी बन सकती है अथवा दूसरे जन्म में तो स्त्री पुरुष हो सकता है आराम से आरा, पुरुष स्त्री हो सकते हैं तो आपका मन जिसका जैसा जहाँ जहाँ आकर्षण होता है वैसी वैसी गति होती रहती लेकिन परमात्मा का आकर्षण होना बहुत बड़ी बात है ए परागति है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना न शेष जाको जा पर सत्य स्नेह हो सोता हूँ मिले नहीं कछु संदेह जिसको जिस पर का स्नेह होता है उसको वो मिलता चीज अवस्था जैसी चीज जैसी अवस्था ऐसा प्रयत्न करे, प्रयत्न करके थक गए अब मिलने को जैसे आप चट्टान पर 10, 20 घन मारी पूरी चट्टान टूटती नहीं छूट गए दूसरे ने वो ठेका लिया और दो घन लगवाई और चट्टान टूटी उसमें से रहने को अरे इसका भाग्य कैसा रे, भाग्य इसका कैसा नहीं तुम हार के थक गए और इसने तुम्हारी बीस घावों का फायदा इसको मिल गया कभी कभी आदमी साधना करके फिर ये ठीक है ये ठीक है छोड़ के दूसरा करता है तीसरा करता है नहीं एक ही साधन करके एक लक्ष्य एक भरोसा एक आश करके लगे तो आसा जैसे हम बोर करते हैं तो सौ फीट गए बोले पानी तो नहीं निकलता निराश हो गए फिर दूसरी जगह एक सौ दस किया तीसरी जगह एक सौ तीस किया अब तीनों जगह के एक जगह पर करे तो हो सकता था वहीं आ जाए ऐसा hmm? है तो वहाँ तो पानी हो न हो संभव हो न हो यहाँ तो परमात्मा है ही है पानी तो हो सकता है कि 300 400 फुट पे भी नहीं मिले लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कि नहीं मिले भगवान तो है तो ये विजाति संस्कारों को हटाना है और आत्म संस्कार का प्रवाह बढ़ाना है विजाति तिरस्कृत सजाति प्रवाह से सजाति संस्कार का प्रवाह चलाओ और विजातियों का तिरस्कार करो मैं दया हूँ मैं फलानी हूँ मैं फलाना हूँ ये विजाति संस्कार है मैं दुखी हूँ ये विजाति संस्कार है मेरी बदनामी हुई मेरी इज्जत गई ये विजाति संस्कार है ऐसे लोगों को तो बड़ी कृपा हुई जो उनकी बदनामी करता है जो बदनामी से डरते हैं पाप करते हैं या अपनी सत्यानाश करते हैं अपना बुढ़ापा ले आने का कर्म करते हैं उनकी तो बदनामी पिटाई जितनी हो उतना उनका भला है तो जितना हम दुष्कर्म से बचेंगे तो बचाने वाले जितना हमारा विरोध करते हैं वे हमारे बहुत ही पेशी हैं जितना संसार की आसक्ति और प्रीति मिटाने में विघ्न आते हैं विघ्नकर्ताओं को खूब खूब धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें रहेगी नहीं संस्कार गंदे दे जाएंगे तो आप नीच में जाओगे इसीलिए जहाँ भी विषय विकार भोग है सुविधाएं, है वहाँ कोई विघ्न डालता है तो विघ्न डालने वाले को दुश्मन नहीं वो ईश्वर प्रसाद जा, मति उसकी हुई है ये ईश्वर की कृपा ईश्वर को धन्यवाद दो उसको धन्यवाद साधक जो है ना सामान्य आदमी वाहवाई से खुश होता है निंदा से नाराज होता है लेकिन ऊँचा साधक निंदा और विरोध से खुश होता है वाहवाई से सुखड़ता है ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म है निंदा स्तुति समकर देखो त्यथा मान अपमान तो साधक के लक्षण होने चाहिए बोंदों के भगीड़ों के लक्षण अपनी तबाई करते हैं दुख से भागो नहीं निंदा से भागो नहीं निंदनीय काम से भागो भविष्य में दुख दे ऐसे विचारों से भागो लेकिन डटे रहो अब तुमको बोलने में मैं बहादुर हूँ लेकिन मैं भी ऐसे भगेड़ू था हाबू की गुफा में जाके बैठा तो रिछ की आवाज़ आई तो मैंने तो दरवाज़ा बंद किया फिर एक दो दिन तो दरवाज़ा बंद थी भी सोचा ये तो भागते रहेंगे तो रिछ की आवाज़ से भाग रहे हैं तो मौत आएगी तो क्या करेंगे फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खुला करके हम सोने लगे ऐसे करते करते रात को रिछ नजीक आया मैं बाहर निकला जहाँ से रिछ पसार हुआ वहाँ से गया तो रिछ ने बेचारे ने कुछ नहीं किया रात्रि के तीन चार बजे होंगे चांदनी रात थी उसने मेरे को देखा मैंने उसको भी देखा मन में ओ आनंद रिछ भी मेरा स्वरूप है तो रिछ को भी लगा कि बाबा को क्या करना चलो बेचारे ने कुछ नहीं किया सांप के ऊपर पैर पड़ जाता था सांप भी अपना स्वरूप है तो सांप ने भी बदला नहीं लिया नहीं तो आबू के काले पत्थरों के सांप भी काले काले ऐसे हैं कि उनकी भूख भी कम बड़ा काम कर दे मेरी गुफा में सांप स्टोव के नीचे आके बैठे मैं स्टोव जलाऊँ <laughs> देखो इधर आ गया है अंदर उधर उधर सब हो गए तो अपने हृदय में दो ही नुकसान करने वाली चीज़ें राग और द्वेश इंद्रियगत सुख का राग बात करने का स्पर्श करने का सूंघने का चखने का ये राग और द्वेश बस दो ही हैं तबाही के कारण इसको मधु कैटव बोलते हैं जहाँ अच्छा लगे उसको मधु बोला जहाँ से द्वेष हो उसको कैटव बोलते हैं पौराणिक कथा है कि इस भगवान नारायण के कान के मैल से ये पैदा हुए थे ये समझाने के लिए कि कान से ही राग द्वेश अंदर जाता है आँखों से कान से तो भगवान नारायण इस दैत्यों से भिड़ते रहे भिड़ते भिड़ते पाँच हजार वर्ष बीत गए पौराणिक कथा कहती मधु कहटो मरे नहीं नारायण ने सोचा कि पाँच वर्ष बीत गए मानवीय अभी तक मधु कैटव नहीं मर रहे हैं मधु कैटव के मन में हुआ कि हम दो और ये अकेले वो खुश हो गए बोले हम दो और आप अकेले लड़ रहे अभी तक हार नहीं मानते हम तुम पर प्रसन्न हैं वरदान मांगो नारायण वरदान मांगो तो नारायण तो नारायण थे सत्य बोलना तो उनका स्वभाव है सत्यनारायण है बोले तुम मेरे हाथ से मरो बस यही वरदान दे दो तो बोले नारायण हम आपके हाथ से तब मरेंगे जब हम हैं राग और द्वेश राग की जगह पर वैराग्य ले आओ और द्वेष की जगह पर प्रेम ले आओ तो हम कायम तो जो अच्छी प्यारी वस्तु लगती है उनको भोगो मत उनका सत्यपयोग करो सेवा और जिनसे द्वेष है उनको आत्मी से मानो तो मधु कहते शांत में को मजा चखाना है डाल आहूती हाँ करो यज्ञ डाल आहूती हाँ खुद ही चक्कर खा के गिर जाते तो द्वेष द्वेषी को सताता है राग राग को सताता है लेकिन त्याग और प्रेम त्यागी को और प्रेमी को परमात्मा से मिला देता है अब आपके हाथ की बात है आप राग से प्रेरित तो होकर काम करो द्वेश से प्रेरित तो होकर काम करो अथवा तो प्रेम परमात्मा प्रेम और संसार से वैराग्य बस दोनों हाथ में लड्डू संसार से वैराग्य करो राग मत करो सेवा करो हाथ धो बस इसका बदला मेरे को नहींश्वर प्रीति अर्थ है हाँ जिनसे द्वेष है वो द्वेष निकाल दो राजा भागीरथ को तितल मुनि ने कहा जाओ जिनसे राग द्वेष है उनको राजवार दे दो और भिक्षा मांग के खाओ सात दिन ऐसा कि अंगूछा रखा और लोटा रखा एक धोती जैसे हम एक धोती कंधे पे पड़ी है ना आज कुर्ता नहीं पहना है कंधे पे लोग धोती पड़ी है बदन खुला है एक नीचे धोती है कर मंडलिया लोटा भिक्षा मांग भिक्षा मांग के सातवें दिन तितल मुनि के पास गए तो राग जो द्वेष करते थे राजा होने के कारण उनको तो राज मिल गया जो खुशामत करते थे वे सब पतझड़किन चले गए कुछ है ही नहीं बेचारा बाबा हो गया तो राजा भागीरथ के पास कुछ है ही नहीं तो अब क्या उनकी आगे पीछे चलना तो मित्र भी बिखर गए शत्रु भी बिखर गए तो शत्रु मित्र का साक्षी परमात्मा ही प्यारा लगने लगा तो उस परमात्मा का ज्ञान सुनाया तितल ऋषि ने उसी ज्ञान में स्थित हो गए अभ्यास का और साक्षात्कार हो गया फिर विचरण करते करते किसी नगर के बाहर पहुँचे तो नगर का दरवाज़ा बंद हो गया कुछ वर्षों के बाद विवाद उस नगर का राजा मर गया था तो वहाँ का नियम था कि हथिनी को सजाया जाए और हथिनी सजाकर सुबह घुमाई जाए और जिसमें राजविलक्षण हो राज्य का भला हो उसी पर कलश अथिनी डोलेगी। कोई व्यक्ति तो अपना रिश्तेदार अपना लॉबी वाला पक्षपात करेगा अथिनी को क्या पक्षपात तो राजा भगीरथ में राजवी लक्षण थे साधु वेश में थे अथिनी ने उन पर कलश डोला, मंत्रियों ने और प्रजा ने उनका सत्कार करके राजगद्दी पर बिठा दिया हवाद राग नहीं है द्वेश नहीं है तो समता है भगवत रस है भगवत ज्ञान है मंत्रियों का मन बदला शोषक मंत्री भी पोषक हो गए क्या ले जाना है तो आलसी में भी कर्म योग आ गया भक्ति योग आ गया ज्ञान योग आ गया तो थोड़े ही समय में राज ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी के प्रभाव से राज लहराने लगा प्रजा के लोग सुखी होने लगे जैसे सत्संगी और व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रसन्न है सुखी हैं संतुष्ट हैं ऐसे पूरा राज्य सुखी संतुष्ट होने लगा तो जो शत्रुता करते थे जिनको राज छोड़ दे के आए वो भी वृद्ध हो गए भोग भोग कर राज मिल गया तो रानियाँ भी मिली खुशामद खोर भी मिले ऐशारा मिला तो जिसको जल्दी मरना हो अथवा जल्दी बर्बाद होना हो ज़्यादा ललनाओं का संग करें तो राज मिलने से तो ललनाएँ स्वाभाविक ज़्यादा मिल गई तो जीर्ण शीर्ण हो गए अकालवार धक्के बुढ़ापे के पहले ही बूढ़े हो गए देखना मिलना स्पर्श करना अथवा बात करना ये भी जीर्ण शीर्णता का ही कारण होता है तो भूत हो गए और ये भागीरथ तो अपने संयम के प्रभाव से बड़े तेजस्वी थे तो भूत राजा ने कहा <coughs> कि हमने राज्य वैभव नहीं लिया मानो अपना बुढ़ापा ही बुढ़ापे का सामान लिया अब हम वृद्ध हो गए तो आपने तो राजपाठ हमको देकर तीतल मुनि के चरणों में जाकर ब्रह्म ज्ञान पाया है अब हम किसी ऋषि के पास जाएंगे ये राज भी आप संभालो आपका राज तो राजा भगीरथ ने पहले वाला राज भी संभाला पहले ज्ञान नहीं था आत्मा का तो उस राज्य का संभालने की मेहनत पड़ती थी अब सुख लेना नहीं सुख देना है मान लेना नहीं मान देना है देने वाला तो निष्फिक्र होता है दोनों राज्य अच्छी तरह से चलते थे फिर उनको हुआ कि सगर राधा के पुत्र मर गए हमारे कुल खानदान में गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया लेकिन वो रहे नहीं चलो मैं गंगा जी को लाऊँ तो दोनों राज्यों को यथा योग्य अधिकारियों को देकर फिर जंगल में चलेगा और एकांत में ध्यान समाधि करके भगवान नारायण को प्रकट किया नारायण के चरणों से निकली गंगा स्वर्ग होते हुए धरती पे आएगी तो कौन झेलेगा तो शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को लेने का आश्वासन दे दिया तो भागीरथ राजा गंगा लाए इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथ ही गंगा है जिस तट पर आप हम हमारे जैसे लाखों करोड़ों आप हमारे जैसे लोग फायदा लेते रहते कितना बड़ा पुरुषार्थ है एक राजा का केवल विषय विकारों से अपने को बचाया जितनी भी विषय विकारों की छूट लेता है आदमी अथवा उसमें जो सहायता करते वो सहायक खतरनाक है उनको जल्दी से हटाओ दूर जो भी विषय विकार में आपको साथ देते हैं उनको दूर हटाओ तब रामतीर्थ बोलते थे तब आप सुरक्षित रहोगे जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी हाँ में हाँ भरते हैं और इंद्रियों की लोलुपता में आपको मदद रूप होते हैं वे आपके मित्र होते हुए भी महा शत्रु हैं और जो इस बात में विघ्न बाधा डालते और आपकी बात खोलते हैं वे महामित्र हैं लेकिन हम उल्टा करते हैं जो हमारे राग को पूछता है उसको मित्र मानते और जो हमारा राग तोड़ता है उसके लिए हम गाठ बांधते हैं इसीलिए हम मारे जाते मधु कैटव को हम पालते हैं मधु कैटव को भगाना हो तो राग की जगह पर वैराग्य और द्वेष की जगह पर प्रभु प्रेम जल्दी कर सकते हैं आज बुधवार की अष्टमी हे भगवान हे नारायण हमारा मधु कैटव तुम्हारे प्रेम और संसार के वहराग्य और तुम्हारे से प्रेम हो बस ओम श्री परमात्मा नमः ओम ओम हरि ओम प्रभु जी ओम अब बम्बई वाले सुन ले मैं बम्बई के लिए मन बना रहा हूँ लेकिन चंडीगढ़ ने घोड़े का नाम रखा ताराजू पैसेजर आते हैं जरा साथ थोड़ा रज का खिलाते चल बैठे राजू <laughs> ऐसे हम भी शरीर को चल बैठे राजू राजू बाबू नारायण ना हरी हरि ओम हरी अब सारण पर वालों के हाथ जोड़ने ये वो सब के इंद्र गर्व न करो यदृश्यम तथा नित्यम कोई हीन नहीं है कोई श्रेष्ठ नहीं है सब माया काष्टदा प्रकृति का विस्तार है उसको जानने वाले आत्मदेव की उपासना करो बाहर की चीज़ें पाने में रागद्वेश होता है परमात्मा को पाने में राग द्वेश नहीं त्याग और प्रेम होता है इंद्र त्याग और प्रेम से जो सत्व मिलता है जो ऊंचाई मिलती है हो लंकेश को भी नहीं हिरणा को भी नहीं तो तुमको हमको क्या मिलेगी तुम हमारे को हम तुमको लड़ते रहेंगे मारते रहेंगे जन्म जन्मांत फजेती होती रहेगी इसलिए ईश्वर ही सार है ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा मैं 99 परसेंट से पास हो गया तू हंड्रेड एंड टेन परसेंट से पास हो जा क्या जखमा लिया आत्मज्ञान तो नहीं हुआ ना बापू आपकी से नाइन्टी 99, 92, ठीक है अच्छा है लेकिन हमें कैसा है ओम जहाँ मार्क नहीं है सारे मार्क हो हो के मिट जाते फिर भी जो नहीं मिटता सारी सफलताएं आ, आ के नष्ट हो जाती फिर भी नष्ट नहीं होता वो अपना आत्मादेव है ज्ञावा देवम उच्चते सर्वपाशे उस देव को परमात्मा देव को जानने से सारे पाशों से बंधनों से आदमी छोट जाता इधर भागो उधर भागो ये अनुष्ठान करो ये आहुति दो, ये सब छीछी मानसिकता है छोटी बुद्धि सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया सुशिष सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया कहे कवि गंग सुन शाह अकबर सूरज उगे तो और दिया किया न किया पूरन सतगुरु मिले तो और को प्रणाम किया न किया मिलवा सतगुरु है भटके पे हो तो बुद्धि मारी दारूड़ी जला दुम मती मंद है वो बबाल लोटा छोड़ के जैसे और लुफंगों के पास जाए मेरे सुहाग की रक्षा करो फंगे बोले आ जा मेरी गोद में ऐसे ही सत शिष्य को छोड़ के इधर उधर भटकता है तो बुद्धि मारी हुई है मति मंद मंद आ सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रता राम उसमें आया भागवत कलयुग में मति मंद हो गंगोत्री में रामानंद स्वामी रहते थे एकदम अभी एक संत आए थे ना हंसानंद करके उधर हरिद्वार में अपना सत्संग था नहीं वो तो उधर आए तो थोड़ा कपड़ा और लिया बाकी एकदम ऐसे ही रहते हैं दिगम्बर ऐसे वो रामानंद रहते थे तो मैंने उनको पूछा क्या बोले अपने गुरु की बात नहीं मानते इधर पूछते हो क्या वाह क्या सत्य बोल गुरु ने कह दिया तुम जो हो वो यू हो पे चलते नहीं फिर इधर उधर उधार तो कभी कभी महापुरुषों का डांट बड़ा आवाज भी बड़ा कल्याणकारी होता है अपना मानते तभी डांटते लेकिन बौंदू लोग सब दुखों की एक दवाई भागना सीखो बोंदू भाई नारायण हरि, <laughs> नारायण हरी खैर आंधी तूफान आती तो भागना तो पड़ता है एक जगह महात्मा थे सत्संग की शुरुआत हो रही थी इतने में हवा चली भमंडल चला पतरे खड़खड़ाने लगे देखा कि यह अभी गिरा शाम सत्संग ही सारे भाग गए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के देवाल को आधी तूफान से बचने के लिए शेरम गिरा, गिरा गिरा और कुछ गिरा भी सारे सत्संग भाग गए महात्मा बैठे रहे आके बंद करके आंधी तूफान जैसे अभी चला और शांत हो गया ऐसे आंधी तूफान शांत हो गया सारे आए बड़ी बड़ी अटालियों के सहारे जो दीवालों को चिपक के खड़े थे सब आ गए हरि ओ श्री परमात्मा ने नम सजनों सन्नारियों कल भागवत की कथा में बताया था ऐसे करके महात्मा का सत्संग शुरू हुआ अब किसी को कछू पूछना है तो पूछ लो एक बंदा खड़ा हुआ बाबा जी इतना जोड़ों का आंधी तूफान आया हम लोग सब जान बचाने के लिए भाग गए आप भागे नहीं ये आश्चर्य होता है बोले ऐसा नहीं हम भी भागे थे लेकिन तुम दीवालों की शरण भागे थे और हम स्व की शरण भागे थे तो उसने सब ठीक कर लिया हम परमात्मा की शरण में गए थे तुम बाहर दीवालों की शरण गए थे तुम उधर भागे थे हम अपने में भागे थे तो भागो तो अपने में आ भागो बोंदू लोग बाहर भागते हैं और सत्य शिष्य अपने में भागते हैं। अब देखो आप बोंदू बनना चाहते तो आपकी मौज की बात है शिष्य बनना चाहते तो मौज की बात है और सत्य शिष्य होने का अगर दम है तो मौज की बात है कम से कम बोंदों में से शिष्य तो रहो हाँ? हाँ? सब दुखों की यही दवा शठ तो आ जाते खल फिर नहीं आते तो पढ़ो देर हम अरे ये पदार्थ मृत्यु जल्दी लाते बीमारी जल्दी लाते बुढ़ापा जल्दी लाते हे हरी हे हरी वागू मखण पेड़ियाँ सुंदर विषय पिछाण ये लड्डू चुने जहदे खावण मर जा जो हटी करे आपणी ना छोड़ोगे भोग वांगू नांगा पेड़ियाँ डंग सीम मरण विजो मेरे गुरुजी बोलते सरपणी कोमल तो होती है लेकिन उसका विष मार देता है लेकिन सरपणी काटती तब आदमी मरता है और पुरुष को स्त्री स्त्री को पुरुष काटे नहीं छुरे नहीं लेकिन चिंतन से मोबाइल से रात को चिंतन करते करते सो जाते फिर भी कमर तोड़ कार्यक्रम हो जाता है कैसी हो पहले से आई हाथ मिली नहीं थी कैसे हो आपको तो मैंने ढूंढा बस बात करते करते सो गए रात को सपने आए सत्यानाश सांप सरपणी तो एक काटे तब आदमी मारता है लेकिन ये तो खाली विकारी भाव से बातचीत करो तो भी आदमी तबाह होता है बोले वो तो कहीं है मैं वो तो बॉम्बे है और मैं तो रहता हूँ कहाँ कर करता कलकत्ता हम तो मिले ही नहीं छः महीने से लेकिन काला मुँह करते बात कर कर के कमर तोड़ कार्यक्रम सफरमोश हो जाता है और क्या खोल के वो देख रहा कि अंदर घुसी हुई है बुढ़ापा आ रहा है जुरियाँ पड़ रही है नहीं हमने शादी तो नहीं की लेकिन वो मुझे बहुत चाहती है मैं उसे बहुत चाहता हूँ अरे चाक मरों के वो बहुत अच्छा है ईश्वर से भी अच्छा है ईश्वर से भी अच्छी है बुद्धि मारी गई तेरी। जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए वो बेटे बेटी संपदा रुपया पैसा हनुमा के शरीर को किया तो तुम्हारी खैर में ईश्वर के नाते सबका मंगल चाहो लेकिन ईश्वर का महत्व किसी वस्तु को आकृति को दिया नहीं मैं तो उनके बिना नहीं जीऊंगी बापू जी कुछ भी हो जाए तो मर फिर नुदु। बुढ़िया हो गई हैं बेचारे क्या नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा बस मेरा मैरिज हो जाए ऐसा कर दो वैसा कर दो मैं क्या देखो थोड़ा संयम रखो माँ बाप से नहीं बापू जी हो जाएगा हो जाएगा ना क्या देखो भाई हम क्या अनुष्ठान करो अनुष्ठान कर, करे तो वही दिखे अब वो आती नहीं ना हरी हरी ओम हरी हरी ओम हरी अनुष्ठान में इष्टदेव दिखे गुरुदेव दिखे भगवान लिखे तो समझो ट्रैक बदला लेकिन हिंदुस्तान में वही दिखे तो उससे नफरत नहीं करो वो दिखे न दिखे ना सोचो सब वास वास वो न दिखे ऐसा भी मत सोचो अब दिखे ऐसा भी मत सोचो जिससे दिख रहा है वो मेरा परमात्मा सत्य है बस दिखने से भिड़ो भी मत और दिखने से फसो भी मत जिससे देखा जाता है उससे ब्रि जिसे देखा जाता है तो भगवान है ना वासुदेव है हरी है ओम ओम ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय मम देवाय आत्मदेवाय बोलो आये तो कोना जीवरी मुझे उनके लिए जो यत्न करते हुए मूर्ख है मैं तो बलि राजा को धन्यवाद दूँगा अगर अभी मिले वो गधे के रूप में मैं तो वो गधे के पैर पकड़ के उसकी चरम रत्त से पे रखा क्या भगवान के लिए गधे का रूप धारण करके बलि एकांत में पड़े भगवत चिंतन कर कहाँ तो शराबी ही और कहाँ राज वैभ हो गया दुखी नहीं हुए गधे का रूप चिंतन करके मैं गधाऊँ गोधर गधाऊ गए और उज्जाड़ में रहने रह गए इंद्र को नाक में दबो गया ये तो विस्तार से है योगा शिष्ट में उसका उपदेश बलि राजा का योग शिष्ट में ही है प्रेम जी महाभारत में है अच्छा महाभारत में होगा लेकिन मैंने सुना है विस्तार से सुना है फिर कभी सुनेही बलि ने जो उपदेश दिया है इंद्र को सिर आंख पे चढ़ाने जैसा है हे हरि हे प्रभु हे प्रभु आनंद दाता भगवान आनंद दाता है ज्ञान स्वरूप है प्राणी मात्र के ही देशी है सूर्य है उनसे पूछो आवेश में आकर कुछ कर डालो ये बेवकूफी हे भगवान हे सतबुद्धिदाता हे प्रेरणादाता आवेश होगा तो इधर भागो उधर भागो अगर भगवान ने सुन लिया है तो शांति और सही दिशा देंगे आवेश में आप निर्णय करोगे ना तो फंसने का ही निर्णय आएंगे भय से द्वेष से दुख से जो भी निर्णय होते वो आते। और भगवत प्रीति से भगवत पुकार से जो निर्णय होंगे मेरे साथ भी बहुत कुछ होता था लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं हुआ बस वो चिंतन होता था ठीक है ये बीत जाएगा हमारे साथ जो घटनाएँ घटी ऐसा तुम लोगों के साथ रहते तो तुम तो क्या पता क्या करना हो घर में भी ऐसा और गुरु के द्वार पे भी ऐसा मसाला मिलता था कि एक दो दिन भी तुम नहीं रह सकते ऐसा होता था लेकिन मेरे को तो कुछ असर ही नहीं होती थी तब ठीक है वो कर रहे ठीक है कभी कभी तो ऐसा वातावरण कराते कि गुरु गुरु के आगे ऐसा माहौल बनाते कि मैं ही अपराधी हूँ ऐसा ऐसा माहौल बना लेते थे फिर गुरु डांट भी देते थे बाद में गुरुजी को पता चलता <laughs> अरे बोले बेचारे कह रहे मैं तू बोला क्यों नहीं मैं क्या कोई बात नहीं जैसे आपकी कृपा है ठीक है होता एक दी ना रही सकें एक दी वीरबान मिले ना अद कलाट ना रहें कहीं वापस ही ना जाए भगवान करें वीरबान मिले तो खबर पे गुरु जी की कदर क्या होती है हम एक मिनट के लिए भी गुरु जी के निगाहों से दूर नहीं गए चाहे डिसा रहे लेकिन गुरु जी की निगाह में रहे गुरु जी ने कहा डीसा तो डिसा में अब जब भी जाएंगे तो गुरुजी को पता पहले होगा बाद में हम जाएंगे तो हमने गुरु से वफादारी की तो उस गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करने में भी कमी तो नहीं रखी जब हम गद्दारी करते तो गुरुजी देने में भी थोड़ा संकोच करते हमने गद्दारी नहीं की भागे नहीं गुरुजी को तो बोल देना वो बहादुरगढ़ पहुँच गए ऐसा हमने कभी नहीं कहा पूर्व जी पूरा पूरी कृपा हुई हमने कपट किया होता तो हमारा कपट ही हमको ले डूबता कपट गांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव नारायण वा संत की लगी किनारे ना छल छिद्र कपट महे स्वप्न न भावा कपट कपटी कोई ले डूबता है पाप पापी कोई ले डूबता है धोखा धोखे बाज कोई ले डूबता है और सच्चाई सच्चे को पारती वैराग्य वैरागी को उभार देता है परमात्मा प्रेम प्रेमी को ही परमात्मा बना देता है परमात्मा प्रेम गुरु प्रेम ऐसा दिव्य चीज है आप दिव्य चीज धारण करो तो दिव्य चीज आपको ही दिव्य बना देती है और तुच्छ का आश्रह लो तो तुच्छ आपको ही तुच्छ बना देता है झूठ कपट भागना लोग मो ये सब हल्की चीज़ें अपने कोई हल्का बना देती ऊंची चीजें अपने कोई ऊंचे में ऊँचा भगवान बना देती हम अपन किसको बस, को महत्व देते हैं बस कपट को महत्व देते हैं तो फिर तो खतरा है ईश्वर को महत्व देते हैं तो बस मन में तो मेरे को भी बहुत विचार आते थे मैं गुरु जी को चिट्ठी लिखता हूँ उनको ऐसा विचार आता है उन्हें नहीं नहीं चिंता नहीं करना भगवान सब ठीक करेंगे ऐसा नहीं बोलते मैं भगवानों आ रहा हूँ नहीं ऐसे ऐसे भी आते कि गुरुजी को चिट्ठी में लिखता अभी वो बोलूं ना तो आप मेरी मजाक उड़ाओगे इसलिए बोलता ही नहीं कुछ ऐसी बातें गुरुजी को लिखता था वो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ मर्यादा के खिलाफ ऐसे तो मेरा स्वभाव है जो आए बोल दो लेकिन कुछ ऐसी बातेंगे गुरु जी को चिट्ठी में लिखी आपको नहीं बोलना गुरु जी ने पड़ी होगी क्या सोचा होगा लेकिन उत्तर आया चिंता नहीं करो मैं उस उस तरफ आ रहा हूँ फिर सब ठीक हो जाएगा मैं तो चिट्ठी लेके कर सिर पर ना चाह गुरु जी आएँगे सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं बस चिट्ठी लेकर नाचते थे मेरे गुरु की चिट्ठी है चिट्ठी भी बड़ा आनंद लेती थी गुरु हाथ से नहीं लिखते थे कि किसी से लिखवा देते लेकिन वचन तो उनके थे न चिट्ठी में मजा लेते कमरे में नाचते थे नारायण हरी हरिओम चालीस दिन का मौन अनुष्ठान किया दूध पे उसने बहुत मदद ऐसे भी मानसिक बातें करते थे गुरु चिंतन रक्षा कर देता है विकारों से, सेट से विकारों से अच्छा जी राम राम बम्बई वाले बोलेंगे अब बाबू क्या बोलते हैं